मां की बातें अज्ञात पंद्रह पौष मंगलवार शुक्ल पक्ष तृतीय थी तेरह सौ बीस बंगला सन उन्नीस सौ चौदह ईस्वी कई दिनों से शिष्य माँ को देखने के लिए मन अत्यंत व्याकुल था लेकिन दर्शन के लिए वहां जाने का कोई उपाय नहीं था किसके साथ जाऊं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 ललित की मां ने कहा यह कैसी बात छोटे भाई के प्रति भला कहीं कृपा शब्द का प्रयोग किया जाता है मैंने कहा तो अब क्या कहूँ आप ही बताइए यदि इनकी कृपा पर निर्भर नहीं रहती तब तो मैं बहुत पहले ही माँ को देखने जा सकती थी इस आनंद की सूचना पर कि मैं वास्तव में माँ को देखने जाऊंगी मुझे सहसा विश्वास ही नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने ललित से पूछा भाई सच बताओ जाओगे कि नहीं यदि जाओगे तो गाड़ी ले आओ फिर मैंने उससे पूछा भाई तुमने माँ को देखा है मेरी इस बात पर ललित आनंदित होकर कहने लगा दीदी मैं एक बार माँ को देखने गया था आहा माँ की कैसी दया कैसा अपूर्व स्नेह है दीदी तुम्हें क्या बताऊँ माँ ने फिर से मुझे आने को कहा है ललित गाड़ी लेने चला गया जाते समय कह गया मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ तुम लोग तैयार रहना मैं ललित की माँ और उसकी बहनें श्री, श्री माँ का दर्शन करने के लिए चली मेरे साथ पाँचों भी गया पारुल ने कहा दीदी तुम्हें ठीक ठीक पता है कि माँ बाग बाजार में है मैं उसकी यह बात सुनकर चमक गई माँ है कि नहीं यह तो ठीक से पता नहीं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 कि माँ यहाँ नहीं है तो मैं क्या करूँगी यह सोचकर ही मानो बेसुद होने लगी सामने जिसको भी देखा उसी से पूछा माँ है मेरी बात सुनकर महाराज लोग सिर झुकाकर चले जा रहे हैं कोई कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा है इस बीच ललित गाड़ी से उतर कर ऊपर चला गया यह देखकर मैं भी उसके पीछे कुछ दूर तक गई तभी ललित ने लौट बताया माँ है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 मैंने उस समय क्या किया मुझे याद नहीं मुझे देखकर भक्त लोग चले गए मैं शीघ्रता से जाकर माँ के दोनों चरणों को पकड़कर बैठ गई माँ ने पूछा कहाँ से आई हो क्यों आई हो मैं क्यों आई हूँ यह तो नहीं जानती माँ माँ आपने बुलाया है इसलिए आई हूँ उसी समय ललित की माँ आदि भी आ पहुंची थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद ने पूछी ये क्या शिषि माँ है मैं हाँ तब सभी ने उन्हें प्रणाम किया अब श्री श्री श्री ठाकुर के पूजा गृह में गई हम लोग भी उनके साथ गए और ठाकुर को प्रणाम किया माँ सामने की चौकी पर बैठकर हम लोगों से बोली बैठो बेटी बैठो हम लोग उनके चरणों के पास बैठी ललित की माँ संसारी स्त्री थी मैं उनके साथ संसारियों की तरह बातचीत करने लगी ललित की माँ ने कहा